मेरे प्रिय कल रात्रि को मृत्यु के संबंध में थोड़ी सी बातें मैंने आपसे की जीवन की खोज में मृत्यु से ही प्रारंभ किया जा जाता है जीवन को जानना और पाना को ये वो ही सफल और समृद्ध हो सकते हैं जो मृत्यु के तत्व से खोज को प्रारंभ करें ये देखने में उल्टा मालूम पड़ता है ये बात उल्टी मालूम पड़ती है कि हमें जीवन को खोजना हो तो हम मृत्यु से प्रारंभ करें लेकिन ये बात उल्टी नहीं है जिसे भी प्रकाश को खोजना हो उसे अंधेरे से ही प्रारंभ करना होगा। प्रकाश की खोज का अर्थ है कि हम अंधेरे में खड़े हैं और प्रकाश हमें उपलब्ध नहीं है प्रकाश की खोज का अर्थ है कि हम अंधकार में हैं और प्रकाश हमसे दूर है अन्यथा उसकी खोज ही क्यों करें प्रकाश की खोज अंधकार से ही शुरू होगी और जीवों की खोज मृत्यु से जीवन की हमारी खोज है इसका अर्थ हम तो मृत्यु में खड़े हैं और जब तक इस तथ्य का स्पष्ट न हो तब तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सकते इसलिए कल प्रास्ताविक रूप से प्राथमिक रूप से मैंने मृत्यु के संबंध में थोड़ी सी बात आपसे कही और निवेदन किया कि मृत्यु को पीछे ना रखें सामने ले लें मृत्यु से बचें नहीं उसका सामना करें मृत्यु से भागे नहीं उसे भुलाएं नहीं उसकी सतत स्मृति ही सहयोगी हो सकती है इन तीन दिनों में तीन बातों पर शुभ्र मैं आपसे चर्चा करूंगा और संध्या आपके कर प्रश्नों को उत्तर दूंगा आज सुबह मृत्यु पर जो चर्चा हुई उसके ही संदर्भ में दो बातें एक ही केंद्र पर आपसे कहना चाहता हूं केंद्र होगा अग्चार तीन शब्द इन तीन दिन के लिए चर्चा के लिए मैंने चुने हैं आज अविचार पर चर्चा करूंगा कल विचार पर फर्शों निर्विचार अविचार का अर्थ है चित्ती की ऐसी दशा जहां हम अंध होकर जीते हैं और कोई विचार नहीं करते विचार से अर्थ है चिंतन पूर्वक सचेतन रूप से जीना और निर्विचार का अर्थ विचार से भी ऊपर उठ जाना और समाधि में जीना तीन सीढ़ियां हैं आज अविचार पर आपसे बात करूंगा साधारणता हम सब अविचार की स्थिति में हैं, हम सब थॉटलेसनेस में हैं। जीवन में हमारे कोई विचार नहीं है हम जीते हैं अंधी आकांक्षाओं की प्रेरणा पर जीते हैं अंधी वासनाओं के धक्के पर उन सारी वासनाओं के लिए हम उत्तर नहीं दे सकते कि क्यों क्योंकि क्यों का उत्तर वही दिया जा सकता है जहां जीवन में विचार का प्रारंभ हुआ हो भूख लगती है प्यास लगती है वासनाएं उठती हैं हम उन्हें पूरा करने में संलग्न भी होते हैं लेकिन क्यों क्यों का कोई उत्तर इस तल पर देना संभव नहीं है भूख लगती है इसलिए भोजन की खोज करते हैं लेकिन भूख की क्या जरूरत है और भोजन की क्या जरूरत है ये हमारे विचार का हिस्सा नहीं बनता और न बन सकता है विचार से विचारशील से विचारशील व्यक्ति को भी भूख लगती है और उसका कोई उत्तर नहीं है जैसे पूरी प्रकृति अंध होकर जी रही है हम भी जीते हैं वर्षा होती है धूप निकलती है सूरज निकलता है रात होती है क्यों कोई उत्तर नहीं है बीज से अंकुर पैदा होता है वृक्ष बनता है पत्ते लगते हैं फूल लगते हैं फल लगते हैं क्यों कोई उत्तर नहीं है पशु हैं पक्षी हैं कीड़े मकोड़े हैं मनुष्य भी है क्यों ये सारा अस्तित्व जिस तल पर हम जी रहे हैं बिना किसी उत्तर के हैं हम हैं और जीने की बहुत प्रबल आकांक्षा है इसलिए जिए जाते हैं लेकिन क्यों है और जीवन की प्रबल आकांक्षा क्यों है इसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं है और किसी मनुष्य के पास कभी नहीं रहा है ये अविचार का तल है मैं आपको गाली देता हूं आपके भीतर क्रोध पैदा होता है यह क्रोध क्यों पैदा होता है गाली देने से आपको कोई धक्का देता है आपके मन में हिंसा पैदा होती है क्यों पैदा होती है? कोई आपको सुंदर मालूम पड़ता है क्यों मालूम पड़ता है कोई असुंदर मालूम पड़ता है क्यों कोई पसंद पड़ता है कोई नापसंद कोई प्रीतिकर लगता है कोई दूर भाग देने लगता है किसी को निकट रखने की इच्छा होती है किसी को दूर हटा देने की शायद ही आपने पूछा हो ये सब क्यों है और पूछेंगे तो भी कोई उत्तर नहीं उपलब्ध खाली प्रश्न गूंजता जाएगा और कोई उत्तर नहीं पाया जा शरीर के तल पर प्रकृति के तल पर कोई उत्तर नहीं निरुत्तर हम जीए जाते हैं और इसलिए जब मौत भी आएगी तो उसके लिए भी कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता न जन्म के लिए कोई उत्तर था कि मैं क्यों पैदा हुआ, न मृत्यु के लिए कोई उत्तर हो सकता है कि मैं क्यों मर गया न भूख के लिए उत्तर था न प्यास के लिए न वासना के लिए न किसी और व्यक्ति के लिए कोई उत्तर था तो अंत में मृत्यु के लिए भी उत्तर नहीं हो सकता जैसे जन्म को स्वीकार किया है वैसे ही एक दिन मृत्यु को भी स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं इस तल पर उत्तर है ही नहीं शरीर का तल है अविचार का तल है वृत्ति का तल है यहाँ कोई उत्तर नहीं है अधिक लोग इसी तल पर जीते हैं बिना उत्तर के जीते हैं और जो जीवन बिना उत्तर के है वो व्यर्थ है उसकी सार्थकता स्वयं के समक्ष भी प्रकट नहीं हुई मेरे एक मित्र अभी अभी उन्होंने आत्मघात कर लिया विचारशील थे बहुत सोचते थे मरने के कोई दो महीने पहले मुझे मिलने आए थे और इधर वर्षों से मरने का भी चिंतन करते थे और बार बार सोचते थे कि अपने को समाप्त करूंगा मुझसे पूछने आए थे कि मैं अपने को समाप्त करना चाहता हूं जिस तरह का जीवन है उसमें मुझे कोई अर्थ कोई मीनिंग नहीं दिखाई पड़ता मुझसे पूछने आए थे आपकी क्या राय और क्या सलाह मैंने उनसे कहा अगर आपको मृत्यु में कोई अर्थ दिखाई पड़ता हो तो जरूर अपने को समाप्त कर ले जीवन में तो अर्थ दिखाई नहीं पड़ता मृत्यु में कोई अर्थ दिखाई पड़ता है तो बोले उसमें भी मुझे कोई अर्थ दिखाई नहीं तो मैंने कहा कोई फर्क ना होगा इस जीवन को समाप्त करते हैं, तो भी कोई फर्क ना होगा व्यर्थता वहीं के वहीं खड़ी रहेगी जीवन भी व्यर्थ है मृत्यु भी व्यर्थ होगी चुनाव का कोई कारण नहीं है और हम में से भी हम अधिक लोग इसीलिए जिए जाते हैं कि मर के भी क्या करेंगे मरने से भी क्या होगा इसलिए जीते हैं ये कोई जीवन नहीं है मृत्यु के विकल्प में भी कोई अर्थ नहीं है इसलिए जिए चले जाते हैं फिर तो उन्होंने बाद में दो महीने बाद आत्मघात कर भी लिया मुझे एक पत्र लिखा उस पत्र में लिखा कि मैं तो अंत था इसी निर्णय पर पहुंचता हूं कि अपने को समाप्त करता हूं इधर पचास वर्षों में बहुत से लोगों ने अपने को समाप्त किया है ऐसे लोगों ने जिन पर कोई दुख और कोई कष्ट नहीं था जो कोई आर्थिक असुविधा में नहीं थे लेकिन सिर्फ इसलिए समाप्त किया है कि जीवन में कोई अर्थ नहीं मालूम था आप भी विचार करेंगे आप भी सोचेंगे आप भी चिंतन करेंगे तो शायद ही कोई अर्थ पाए कि मैं क्यों जीऊं। और अगर आपके पास जीने के लिए कोई उत्तर नहीं है तो आपके जीवन में न कोई गहराई हो सकती है और न कोई अनुभूति हो सकती है ये जीना और न जीना करीब करीब बराबर है हैं तो ठीक नहीं है तो ठीक मैंने देखे शरीर के तल पर जीवन का कोई भी उत्तर नहीं मिल सकता है और हम सारे लोग शरीर के तल पर ही जीते हैं भूख लगती है प्यास लगती है वस्त्र चाहिए मकान चाहिए इसलिए जीते हैं थोड़ी देर को सोचें अगर आपके लिए सब मिल जाए भूख तृप्त हो जाए प्यास तृप्त हो जाए आपकी वासनाएं तृप्त हो जाए जो आपको चाहिए मिल जाए फिर आप क्या करेंगे सिवाय मरने के आपके पास कोई उपाय नहीं होगा अगर आपकी सारी इच्छाएं तृप्त हो जाएं तो आप क्या करेंगे क्या फिर एक क्षण भी आप जी सकेंगे सो जाएंगे अनंत निद्रा में सो जाएंगे अभी भी जब तक आपकी इच्छा आपको दौड़ाती है दौड़ते हैं जब कोई काम नहीं तो सिवाय सोने के आपके पास कुछ भी नहीं रह अगर आपकी सारी इच्छाएं तृप्त कर दी जाएं तो सिवाय मरने के आपके पास कुछ भी नहीं होगा शरीर के तल पर कुछ परेशानियां हैं उनको पूरा करने के लिए हम जीते हैं लेकिन जाने शरीर तो मरेगा क्योंकि शरीर जन्मा है जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी जो शुरू हुआ है उसका अंत होगा शरीर के तल पर जो जीवन है वो अनिवार्य रूप से मृत्यु में ले जाने वाला है इसमें कोई दो मत नहे न हो सकते क्या इसके ऊपर भी कोई जीवन हो सकता है शरीर के तल पर तो कोई अर्थ कोई मीनिंग नहीं पाया जा सकता है क्या और किसी तल पर कोई अर्थ और मीनिंग पाया जा सकता है शरीर तो बिल्कुल प्रकृति का बंधा हुआ यंत्र है प्रकृति जैसे यांत्रिक रूप से चलती है वैसा ही शरीर भी चलता है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है वहां सब परतंत्र है महावीर का शरीर भी परतंथ है कृष्ण और क्राइस्ट का भी मेरा और आपका भी क्योंकि महावीर भी मर जाते हैं और कृष्ण जी और क्राइस्ट भी शरीर के तल पर आज तक कोई भी स्वतंत्र नहीं हुआ है और न शरीर के तल पर आज तक अमृत जीवन को पाया जा सका है किसी ने भी नहीं पाया और न कभी कोई पा सकेगा शरीर मरण धर्म है अमृत वहां नहीं है शरीर मृत्यु का घर है जीवन वहां नहीं है यदि हम उसी घेर में घूमते हैं तो जैसा मैंने कल रात आपको कहा हम कुछ भी करें हम मृत्यु में पहुंच जाएंगे शरीर बिल्कुल परतंत्र है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है शरीर के ऊपर शरीर के पास हमारे भीतर क्या कुछ है जरूर मन की कुछ छलके मिलती हैं हर मनुष्य को अपने मन का बोध होता है विचार के चरण पद सुनाई पड़ते हैं चिंतन चलता है सोच विचार होता है मन की कुछ खबर मिलती है मन है शरीर मैंने कहा अनिवार्य रूप से पतंथ है मन अनिवार्य रूप से स्वतंत्र नहीं है मन स्वतंत्र हो सकता है लेकिन सामान्यतया मन भी परतंत्र है मन के तल पर भी हमारे जीवन में कोई स्वतंत्रता नहीं है मन के स्तर पर भी हम परतंत्र हैं शरीर के तल पर वासनाएं और वृत्तियां पकड़े हुए हैं मन के तल पर विश्वास पकड़े हुए हैं मन के तल पर शब्द और शास्त्र और सिद्धांत पकड़े हुए हैं मन भी दास है और मन भी परतंत्र लकीरों में दौड़ता है और चलता है वहां भी कोई स्वतंत्रता नहीं है लेकिन मन स्वतंत्र हो सकता है ये फर्क है शरीर और मन में शरीर बरतंत्र है और स्वतंत्र नहीं हो सकता है मन भी परतंत्र है लेकिन स्वतंत्र हो सकता है उसके पार भी एक तत्व है उसकी मैं चर्चा करूंगा उस दिशा में हम काम करेंगे उसे आत्मा कहा है कुछ और भी कहा जा सकता है आत्मा स्वतंत्र है और परतंत्र नहीं हो सकती है ये तीन तल हैं जीवन के शरीर परतंत्र है और स्वतंत्र नहीं हो सकता है मन परतंत्र है लेकिन स्वतंत्र हो सकता है आत्मा स्वतंत्र है और परतंत्र होने में असमर्थ लेकिन इस आत्मा को जो अनिवार्य रूप से स्वतंत्र है और जीवंत है जो अमृत है और इसकी कोई मृत्यु और कोई जन्म नहीं इसे जानने में केवल वही मन समर्थ हो सकता है जो स्वतंत्र हो यदि मन परतंत्र हो तो शरीर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जान पाएगा तंत्र मन परतंत्र शरीर के बाहर आंखें नहीं उठा सकता है मन जब तक परतंत्र है तब तक हम जानेंगे कि हम शरीर से ज्यादा नहीं मन यदि स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र मन की आंखें उस आत्मा की तरफ भी उठने शुरू हो जाएंगी जो कि स्वतंत्र है और जो कि जीवंत है इसलिए न तो प्रश्न शरीर का है और न प्रश्न आत्मा का है सारा प्रश्न जीवन की साधना का है मन पर केंद्रित है मन परतंत्र है तो जीवन शरीर से ऊपर नहीं हो सकता अर्थात जीवन मृत्यु में ले जाएगा मन यदि स्वतंत्र है तो जीवन की आंख अमृत की तरफ उठनी शुरू हो सकती है क्या हमारे मन स्वतंत्र है या परतंत्र हमारे मन आमतौर से परतंत्र है हमारे मनों ने कोई स्वतंत्रता नहीं जानी है हम केवल वस्त्र ही दूसरों जैसे नहीं पहनते हैं भोजन ही दूसरों जैसा नहीं करते हैं हम विचार भी दूसरों जैसा ही करते हैं विचार के तल पर भी हम अनुगामी हैं किसी के जो अनुगामी है वो बतंत्र है जो किसी को फॉलो करता है जो किसी के पीछे चलता है वो पर्तंत्र है शरीर के तल पर हम परतंत्र हैं मन के तल पर भी हम अपने को परतंत्र बनाए हुए हैं क्या एकांत विचार कभी आपने सोचा है या कि सब विचार आपने उधार ले लिए क्या कभी तो एकांत विचार का आपके भीतर जन्म हुआ है या कि सब विचार आपने इकट्ठे कर लिए बहुत विचार आपके मन में होंगे उन पर थोड़ा देखें और देखेंगे तो पाएंगे कि वे कहीं से आए हैं आपके भीतर इकट्ठे हो गए हैं जैसे वृक्षों पर सांझ को पक्षी आकर बैठ जाते हैं ऐसे ही हमारे मन में विचार होंगे आपने जीरे बनाए हुए वे सब विचार दूसरों के हैं पर हैं और केवल वही मनुष्य अपने को मनुष्य कहने का हकदार बनता है जो एकाध विचार की अनुभूति को स्वयं उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है उसके भीतर स्वतंत्रता की शुरूआत होती है अन्यथा हम पर्तन थे सारे मनुष्य पतंत्र थे और उनके परतंत्रता का आधार इस बात में है कि उन्होंने खुद कभी कोई विचार नहीं किया है उन्होंने सब विचार स्वीकार कर लिए उन्होंने हां हर दी है उन्होंने आस्था कर ली है उन्होंने श्रद्धा कर ली है उन्होंने विश्वास कर लिया है हजारों वर्षों से विश्वास सिखाया जाता है विचार नहीं विश्वास सिखाया जाता है विचार नहीं हजारों वर्षों से श्रद्धा सिखाई जाती है चिंतन नहीं हजारों वर्षों से मानव आस्था मान्यता सिखाई जाती है मनन नहीं अब तो परिणाम यह हुआ है कि मनुष्य की जाति निरंतर परतन से परतंत्र होती चली गई हमारे मन जंजीरों में जकड़ गए हैं जो केवल दोहराते हैं रिपीट करते हैं कुछ सोचते नहीं अगर मैं आपसे कोई भी प्रश्न पूछूं तो जो भी उत्तर आप देंगे वो करीब करीब दोनरक्ति होगी होगी, रिपिटिशन होगा चिंतन नहीं होगा अगर मैं आपसे ईश्वर है तो आपके भीतर जो उत्तर आएगा विचार करिए वो उत्तर आपका है अगर मैं आपसे पूछूं आत्मा है और आपके भीतर जो भी उत्तर आए चाहे ये उत्तर आए की आत्मा है चाहे ये उत्तर आए की आत्मा नहीं है क्या वो आपके विचार से जन्म है या कि आसपास की हवाओं से आप में प्रविष्ट हो गया है आपने किसी शास्त्र से समझ लिया है किसी गुरु से स्वीकार कर लिया है या आपने जाना है? अगर वो उत्तर आपको ज्ञात हो कि आपका जाना हुआ नहीं है तो आप समझना कि आपका मन प्रतन है। ये तो आत्मा परमात्मा दूर की बात है जीवन के बहुत सहज अनुभव भी हमारे अपने नहीं होते वो भी हम दबराते हैं अगर मैं गुलाब के फूल को आपके सामने रखूं और पूछूं क्या ये सुंदर है तो शायद आप कहेंगे सुंदर है लेकिन इस पर भी थोड़ा विचार करना कि ये भी आपने स्वीकार किया है या स्वयं जाना है क्योंकि दुनिया में अलग अलग कौन अलग, अलग अलग फूलों को सुंदर समझती हैं और दुनिया में अलग अलग चेहरे अलग अलग कौमों में सुंदर समझे जाते हैं और उन कौमों में जो बच्चे पैदा होते हैं वे सौंदर्य की उन्हीं परिभाषाओं को सीख लेते हैं और जीवन पर बहलाते हैं जो नाच हिंदुस्तान में सुंदर हो सकती है वो चीन में सुंदर नहीं है तो फिर शक हो जाता है कि सौंदर्य की अनुभूति हमारी है यह हमारे समाज से हमें उपलब्ध हो जो चेहरा हिंदुस्तान में सुंदर है वो जापान में नहीं और जो निग्रो चेहरा निग्रो कौम में सुंदर मालूम होगा वो हिंदुस्तान में सुंदर नहीं मालूम होगा हिंदुस्तान में पतले ऑट सुंदर हैं और निगरों के लिए चौड़े ऑट सुंदर है निग्रो बच्चा जीवन भर यही दोहराता रहेगा कि ये ऑट सुंदर है और भारत में पैदा हुआ बच्चा यही दोहराता रहेगा कि ये ऑट सुंदर है कौन सा औट सुंदर है कौन सा चेहरा कौन सा फूल ये भी हमारी अपनी अनुभूति नहीं है यह भी हम दोहरा रहे हैं अगर मैं आपसे पूछूं प्रेम क्या है तो वो भी आप दोहराएंगे वो भी आपने किसी शास्त्र में पढ़ा होगा वो भी शायद ही आपने जाना हो और खोजा हो तो यदि हमारा व्यक्तित्व और हमारा चित्र इस भांति दोहराने वाला है समाज की प्रतिध्वनि करने वाला है तो फिर वो स्वतंत्र नहीं होगा कैसे स्वतंत्र होगा हम केवल इक्विंग पॉइंट हैं हम केवल दोहराने वाले बिंदु हैं समाज की आवाजें हमसे गूंजती रहती हैं हम उनको दोहराते रहते हैं हम व्यक्ति नहीं हैं हम इंडिविजुअल नहीं, है। नहीं है हमारे भीतर व्यक्तित्व का जन्म ही नहीं हुआ और जिसके भीतर व्यक्तित्व का जन्म नहीं हुआ वो अमृत को कैसे पा सकेगा आपके पास है क्या जिसे आप बचाना चाहते हैं? क्या है आपके पास जिसे आप कह सके मेरा मैंने जाना और मैंने जिया अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मृत्यु तो निश्चित है ये सब जो समाज से आया है वापस लौट जाएगा आपने क्या जन्माया है जो समाज से ना आया हो जो किसी दूसरे से ना आया हो जिसे आप कह सकें कि ऑथेंटिक रूप से प्रमाणिक रूप से मेरा है अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो आपके भीतर आत्मा का दर्शन कैसे हो सकेगा? प्रमाणिक रूप से जब चित्त में कुछ मेरा होता है तो फिर आत्मा की ओर गति शुरू होती है मैं पात्र होता हूं आत्मा को जानने में समर्थ होता हूं व्यक्तित्व का जन्म स्वतंत्र चित्त के बिना संभव नहीं है और हमारे चित्र बिल्कुल पतंत्र है हमारा मन बिल्कुल गुलाम है और मन की गुलामी बहुत गहरी है और हजार हजार रास्तों से हमें गुलामी के लिए तैयार किया जा रहा है सब भांति हमें गुलाम बनाने की चेष्टा चलती है चेष्टा में कुछ कारण है समाज के हित में है कि व्यक्ति गुलाम हो राज्य के हित में है कि व्यक्ति गुलाम हो धर्मों संप्रदायों के हित में है कि व्यक्ति गुलाम हो पुरोहितों पंडितों के हित में है कि व्यक्ति गुलाम हो व्यक्ति जितना गुलाम हो उतना ही उसका शोषण किया जाता है और व्यक्ति जितना गुलाम हो उतना ही उस विद्रोह की संभावना समाप्त हो जाती है व्यक्ति का मन अगर बिल्कुल परतंत्र हो तो खतरनाक नहीं रह जाता विद्रोह और क्रांति असंभव हो जाती है समाज नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति का चित्त स्वतंत्र हो इसलिए समाज बचपन से ही व्यक्ति को परतंत्र करने के सारे उपाय करता है सारी शिक्षाएं और सारे संस्कार व्यक्ति के चित्त को गुलाम बनने की आधारभूमि बन जाते हैं। इसके पहले कि हमें होश आए हम करीब करीब जंजीरों में जकर दिए गए होते हैं जंजीरों के नाम कुछ भी हो सकते हिंदू हो सकता है जैन हो सकता है भारतीय हो सकता है अभारतीय हो सकता है ईसाई मुसलमान हो सकता है जंजीरों पर कोई भी मार्क हो सकते हैं कोई भी निशान हो सकते हैं कोई भी नाम हो सकते हैं लेकिन हजार हजार तरह की जंजीरें हमारे मन को पकड़ लेती हैं और फिर हम उनके ऊपर सोचना बंद कर देते हैं बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं अधिकतम लोग दोहराते हैं फिर चाहे वे महावीर को दोहराएं चाहे बुद्ध को चाहे गीता को चाहे कुरान को कुरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप दोहराते हैं तब तक आप अपनी आत्मा के साथ सबसे बड़ा पाप करते हैं जब तक आप किसी को भी दोहराते हैं तब तक आप स्वतंत्र होने की तैयारी नहीं कर रहे लेकिन कहा तो यही जाता है कि जो श्रद्धा नहीं करेगा उसे आत्मा नहीं मिलेगी कहा तो यही, यही जाता है।, है कि जो विश्वास नहीं करेगा वो मोक्ष नहीं पा सकेगा लेकिन कितनी मूलतापूर्ण बात है विश्वास है अंधापन विश्वास है परतंत्रता और मोक्ष परम स्वतंत्रता विश्वास से कैसे मोक्ष मिलेगा विश्वास से कैसे आत्मा मिलेगी विश्वास तो है अंधापन उसी तल का अंधापन जिस तल का अंधापन शरीर पर है वासनाओं में उसी तल का अंधापन मन पर पैदा हो जाए तो विश्वास है मैं निवेदन करता हूं विश्वास छोड़िए और विचार को जन्म दीजिए विश्वास की स्थिति अविचार की स्थिति है लेकिन हम विश्वास क्यों कर लेते हैं ये तो समझ में आ जाती है बात की समाज के हित में है विश्वास शोषण के हित में है विश्वास मंदिरों पुजारियों इनके हित में है विश्वास क्योंकि इनका सारा व्यापार विश्वास पर है जिस दिन विश्वास नहीं है उस दिन ये सारा व्यापार टूट जाए ये तो समझ में आता है क्यों उनके हित में लेकिन हम क्यों विश्वास कर लेते हैं मैं और आप क्यों विश्वास कर लेते हैं हम इसलिए विश्वास कर लेते हैं कि विश्वास बिना मेहनत के उपलब्ध होता है बिना श्रम के विचार के लिए श्रम करना होगा विचार के लिए पीड़ा से गुजरना होगा विचार के लिए चिंता में बढ़ना होगा विचार के लिए कष्ट सहना होगा विचार के लिए संदेह संभ्रम में पड़ा रहना होगा विचार में आप अकेले रह जाएंगे विश्वास में सारी भीड़ आपके साथ विश्वास में सुरक्षा है विश्वास में एक तरह की सिक्योरिटी है एक तरह का सहारा है विचार में बड़ी असुरक्षा है भटक जाने का डर है भूल होने की संभावना है मिट जाने का डर है एक तो विश्वास की दुनिया में जहां राजपथ पर हजारों लोग चल रहे हैं वहां हम भी चलते हैं उस दीवी में कोई डर नहीं मालूम होता चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं विश्वास का रास्ता तो भीड़ का रास्ता है विचार का रास्ता अकेलेपन का रास्ता है वहां आप अकेले होंगे वहां कोई सहारा नहीं होगा वहां आसपास कोई भीड़ नहीं होगी भीड़ ऐसे विश्वास तक करा सकती है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते अरस्तोतल ने अरस्तु ने लिखा है कि स्त्रियों के दांत पुरुषों के दांत से कम होते यह आदमी बहुत समझदार और पश्चिम में तर्क का जन्मदाता समझाया जाता पिता समझाया जाता और उसकी एक औरत नहीं थी उसकी खुद की दो औरतें थी लेकिन उसने कभी गिनने की फिक्र नहीं की कि औरत का मुंह खोलकर वो गिन लेता कि दांत कितने लेकिन हजारों वर्ष से तो यूनान में यह विश्वास था कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं असल में स्त्रियों की सब चीजें कम होनी ही चाहिए पुरुषों से क्योंकि स्त्री तो कोई नीचे किस्म का पशु है पुरुष कुछ ऊंचे किस्म का तो स्त्री के दांत पुरुष के बराबर हो ही कैसे सकते हैं ये बात साफ ही है इसलिए किसी गिनती की फिक्र नहीं की और यूनान में हजारों वर्षो तक यह समझा जाता रहा कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते और स्त्रियां तो इतनी दयनीय हैं कि पुरुष जो कहता है उसको स्वीकार कर लेती उन्होंने खुद भी अपने दांत नहीं गिने अरस्तु जैसे समझदार आदमी ने भी अपनी किताब में लिख दिया कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं अरस्तु के मरने के एक हजार वर्ष बाद तक भी यूरोप यही मानता था कि स्त्रियों के दांत कम होते लेकिन किसी समझदार को यह ख्याल न सूझा कि मैं गिन गिनने का ख्याल तो तभी पैदा हो सकता है जब किसी में विचार पैदा हो लेकिन अगर विश्वास हो तो बिंदु का कोई सवाल नहीं उठा भीड़ ने हजारों तरह की बेवकूफियां हजारों साल तक मानी और उस भीड़ में समझदार से समझदार लोग भी सम्मिलित रहे और उन्हें कभी ख्याल नहीं उठा क्योंकि संदेह नहीं उठा जिसके मन में संदेह नहीं उठता उसके मन में विचार पैदा नहीं हो सकता संदेह से बड़ी आध्यात्मिक और कोई क्षमता नहीं है। श्रद्धा से बड़ा पाप नहीं संदेह से बड़ा धर्म नहीं संदेह उठना चाहिए क्योंकि संदेह नहीं उठेगा तो आप समाज से भीड़ से मुक्त नहीं हो सकते स्वतंत्र नहीं हो सकते भीड़ तो समझाती कि संदेह मत करना है क्योंकि जो, जो संदेह करेगा वो नष्ट हो जाएगा मैं आपसे निवेदन करता हूं जिसने संदेह किया है उसी ने पाया और जिसने विश्वास किया है वो तो विश्वास करते ही नष्ट हो गया हो जाने का सवाल नहीं आ रहा क्योंकि विश्वास का अर्थ है कि मैं अंधा हूं और मैं मानता हूं जो कहा जाता है और संदेह का अर्थ है कि मैं अंधा होने को राजी नहीं हूं मैं विचार करूंगा और जब तक खुद न अनुभव कर लू तब तक विश्वास करने के लिए राजी नहीं हो संदेह में साहस है विश्वास में आलस्य है आलस्य के कारण हम विश्वास की मुहिम कौन खोजे इसलिए जो दूसरे कहते हैं उसे हम विश्वास कर लेते हैं फिर हजारों वर्ष की परंपरा जब होती है तो उसमें बल होता है क्योंकि तो यह ख्याल होता है कि हजारों वर्ष तक लोग गलत तो नहीं सोच सकते जब हजारों अगस्त तक करोड़ों करोड़ों लोगों ने इसी तरह सोचा है तो जरूर ठीक ही सोचा होगा भीड़ सेंशन बन जाती है किसी चीज की सच्चाई का जबकि भीड़ कभी किसी चीज की सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं है अक्सर तो भीड़ जो मर गए हैं उनका अनुगमन करती रहती है भीड़ कोई अनुभव नहीं करती भीड़ के पास अनुभव करने का तो कोई उपाय भी नहीं है व्यक्ति अनुभव करता है समाज कुछ भी अनुभव नहीं करता समाज के पास अनुभूति की कोई आत्मा नहीं है समाज तो निष्प्राण यंत्र है इसलिए समाज पर जो निर्भर होता है वो खुद भी धीरे दीर धीरे यंत्र हो जाता है उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है समाज से मुक्त हुए बिना कोई धार्मिक भी नहीं हो सकता ये तो बात सुनी होगी कि सन्यासी समाज को छोड़कर चले जाते हैं लेकिन वे छोड़ के जाते हैं, घर छोड़ चले जाते हैं परिवार छोड़ चले जाते हैं लेकिन समाज को कोई सन्यासी छोड़ता नहीं जब कोई सन्यासी समाज को ही छोड़ देता है तो जरूर सत्य से ऊपर होता है समाज को इसलिए नहीं छोड़ता कि जैन घर में पैदा हुआ कोई व्यक्ति जब सन्यासी हो जाता तो सन्यासी होने के बाद भी कहता मैं जैन साधु हूँ घर तो उसने छोड़ा लेकिन समाज उसने नहीं छोड़ा पत्नी उसने छोड़ी लेकिन गुरु उसने नहीं छोड़े शरीर के तल पर वो भागा लेकिन मन के तल पर वो गुलाम और शरीर के तल पर भागने का कोई अर्थ नहीं सवाल तो मन के तल पर भागने का है वो धर्म जो बचपन से उसे सिखाया गया अब भी उसके मन को पकड़े हुए हैं वे जो उत्तर उसे बताए गए थे अब भी उसके मन में बैठे हुए हैं वे शास्त्र जो उसे समझाए गए थे अब भी वो दोहराता है वो मन के तल पर गुरा मैं आपसे कहता हूं शरीर के तल पर मत भागे शरीर के तल पर कोई भाग नहीं सकता वो जो सन्यासी भाग गया शरीर के तल पर वो भी नहीं भागा है क्योंकि रोटी मांगने वो समाज में वापस आता है कपड़ा मांगने समाज में वापस आता है शरीर के तल पर तो समाज से कोई भागेगा कैसे मन के तल पर मुक्त हो सकता था उस तल पर मुक्त नहीं हुआ जिस तल पर मुक्त हो ही नहीं सकता उस तल पर झूठे दम में पड़ गया है शरीर के तल पर तो कोई भाग नहीं सकता कहीं शरीर के तल पर तो समूह में जिएगा बड़े से बड़ा ज्ञानी भी समूह पर जिएगा लेकिन मन के तल पर मुक्त हो सकता था उस तल पर मुक्त नहीं हुआ वही मुक्त होना है तो ना आपसे नहीं कहता कि कोई घर द्वार छोड़कर चला जाए वो सब पागलपन है लेकिन मन की दीवारें गिरा दे और मन के घर गिरा दे और मन के भीतर जो बनाए हुए घेरे हैं वो तोड़ दे और मन के भीतर जो दिमजीरे हैं उनको नष्ट कर दे तो उसके जीवन में स्वतंत्रता की शुरुआत होगी पहला तत्व है कि संदेह करें जो भी सिखाया गया है उस पर संदेह करें इसलिए नहीं कि वो गलत समझ लें ठीक से महावीर प्रसन्देह करें बुद्ध प्रसन्देह करें इसलिए नहीं कि बुद्ध और महावीर जो कहते हैं वो गलत इसलिए नहीं नहीं विश्वास करना गलत है इस बात को समझ लें कुरान प्रसंदेह करें बाइबल पसंदेह करें गीता पसंदेह करें इसलिए नहीं कि उन्होंने जो लिखा है वो गलत ये मैं नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि विश्वास करना गलत है और अगर विश्वास कर लेंगे तो जोन में लिखा है जोन में कहा है उसे कभी नहीं जान पाएंगे और अगर संदेह करेंगे तो एक दिन जरूर वो सत्य आपके सामने भी उद्घाटित होगा जो महावीर के या बुद्ध के सामने उद्घाटित हुआ संदेह अविचार को तो तोड़ता है श्रद्धा अविचार को घनीभूत कर देती है विश्वास अविचार का समर्थक है संदेह और विचार की स्थिति को तोड़ता है लेकिन विचार में तो पीड़ा होगी विचार तो एक तप है उपवास तप नहीं है भूख रह जाना कोई बड़ी तपस्या नहीं है प्यास रह जाना कोई बड़ी तपस्या नहीं है सर्कस में भी कोई कर सकता है लेकिन संदेह करना बहुत बड़ा तत् है संदेह करने का अर्थ है असुरक्षा में खड़े होने को राजी होना अज्ञान में खड़े होने को राजी होना खुद के पैरों पर खड़े होने को राजी होने सारे सहारे छोड़ देना और स्मरण रखें जब तक कोई सहारों को लेकर चलता है तब तक उसके पैर कभी भी चलने में सशक्त नहीं हो सकते और जब तक कोई मन के तल पर विश्वास करता है तब तक उसका खुद का मन सत्य को खोजने की शक्ति नहीं जुटा सकता हम शक्ति जुटाते तभी है जब हम असुरक्षा में पड़ जाते हैं शक्ति इकट्ठी तभी होती है जागती तभी है जब हम असुरक्षा में पड़ जाते हैं आपसे मैं कहूँगी दौड़े आप दौड़ेंगे बहुत धीमे दौड़ेंगे आपसे मैं कहूं पूरी ताकत लगा के दौड़ तब भी आप बहुत धीमे दौड़ेंगे लेकिन अगर आपके प्राणों के पीछे कोई बंदूक लेकर ही पड़ गए तो आपके पैरों में वो गति आएगी जिसकी आपको खुद भी कोई कल्पना नहीं थी एक बार ऐसा हुआ जापान में एक बहुत बड़े राजा का नौकर उस राजा की रानी के प्रेम में पड़ गए जैसे ही राजा को पता चला ये तो बहुत अशुभन और बहुत अपमान की बात थी एक साधारण सा नौकर एक गुलाम उस रानी को प्रेम करे और रानी उसके प्रेम में पड़ जाए हालांकि प्रेम जानता नहीं कि कौन गुलाम हो कौन नौकर है लेकिन समाज के हिसाब है प्रेम को कुछ पता नहीं चलता कि कौन राजा है कौन नौकर है प्रेम तो जिसे हो जाए उसी को राजा बना देता है और जिसको ना हो जाए वो ना कुछ रह जाता है लेकिन राजा को तो सोचा कि ये क्या गड़बड़ बात है और ये बड़े अपमान की बात है और ये अफवाह फैलेगी तो बहुत बुरा होगा उसने नौकर को बुलाया वो नौकर सच में बहुत प्यारा था राजा भी उसे बहुत प्रेम करता था उसने नौकर को कहा कि उचित तो यही था कि मैं तलवार उठाऊं और तेरे सिर को तेरे शरीर से अलग कर दू लेकिन मैंने भी तुझे प्रेम किया है और तू अद्भुत व्यक्ति था इसलिए तुझे मैं एक मौका दूंगा तलवार उठा और मेरे सामने आ और हम दोनों तलवार से लड़े और जो मर जाए वो मर जाए जो बच जाए वो मालिक हो जाए ये बड़ी दया की बात थी राजा के लिए ये अनिवार्य न था कि वो नौकर से लड़े और उसे भी एक मौका दे उसे वो वैसे ही मार डाल सकता था नौकर ने कहा आप कहते तो ठीक है लेकिन बात वही की वही रही क्योंकि मैंने तो कभी तलवार उठाई भी नहीं तो मैं तलवार उठा के भी आपसे कितनी देर जीत पाऊंगा और आप तो बड़े कुशल आपका तो दूर दूर तक नाम है आप जैसा तलवार चलाने वाला नहीं है तो आप कहते तो हैं कि मुझ पर दया कर रहे हैं लेकिन ये कोई दया ना हुई क्योंकि मैं समझता हूं इसका मतलब इसका अंत क्या होने वाला है मैंने तो कभी तलवार पकड़ी भी नहीं मुझे पता भी नहीं तलवार कैसे पकड़ी जाती है मैं आपके मुकाबले में कैसे जीतूंगा फिर भी राजा ने कहा आज्ञा थी इसलिए उसे तलवार उठानी पड़ी सारे दरबार के लोग खड़े होकर देखते थे राजा ने अपने जीवन में बहुत से द्वंद्व जीते थे दूर दूर तक उसका नाम था उस जैसा तलवार चलाने वाला कुशल व्यक्ति नहीं था लेकिन लोग भी हैरान हुए राजा खुद भी हैरान हुआ उस नौकर के सामने तलवार चलाना मुश्किल हो गया। वो तलवार चलाना जानता भी नहीं था लेकिन राजा हर घड़ी पीछे हटने लगा नौकर ऐसे वार कर रहा था कि वो घबरा गया वो बार बिल्कुल अकुशल थे वह आक्रमण बिल्कुल ही गड़बड़ था पद्धति के बाहर था लेकिन नौकर के सामने एक ही विकल्प था मरना या मारना उसकी सारी शक्तियां इकट्ठी हो गई थी उसके सारे सोए प्राण जाग गए थे उसके सामने दूसरा कोई सवाल नहीं था वो मरेगा ये तय था इसलिए वो मारने के लिए कुछ भी कर रहा था और अंत था राजा को चिल्लाना पड़ा कि ठहरो और अचानक मैं हैरान हूं मैंने तो ऐसा आज भी नहीं देखा कभी मैं बहुत युद्ध लड़ा हूं ये क्या हुआ कि एक साधारण सा नौकर इतनी शक्ति को उपलब्ध हो गया उसके बूढ़े वजीर ने कहा कि मैं पहले से ही सोच रहा था कि आज आप मुसीबत में पड़ जाएंगे क्योंकि आप सिर्फ कुशल हैं लेकिन आपके सामने मृत्यु का सवाल नहीं वो युद्ध कुशल नहीं है लेकिन उसके सामने मृत्यु का सवाल है आपकी पूरी शक्तियां नहीं जाग सकती उसकी पूरी शक्तियां जागते हैं उससे जीतना असंभव है जब भी मनुष्य के सामने उसके सारे सारे समाप्त हो जाते हैं तभी उसके भीतर की शक्तियां जागती हैं जब तक हम सहारों को पकड़ते हैं तब तक हम अपने हाथ से अपने शत्रु हैं तब तक हम अपने भीतर सोई हुई भी शक्तियों को जगने का मौका नहीं देते विश्वास आत्मघाती है क्योंकि विश्वास आपके विवेक को आपके विचार को जरूर नहीं देता जगने की कोई जरूरत नहीं रह जाती कोई मौका नहीं रह जाता लेकिन अगर आप सारी बिलीफ्स को सारे विश्वासों को हटा दें तो क्या होगा आप विवश हो जाएंगे विचार करने को प्रति क्षण विचार करने को विवश हो जाएंगे एक एक छोटी छोटी चीज भी आपके भीतर विचार करने का मौका बन जाएगी आपको सोचना ही पड़ेगा क्योंकि बिना सोचे जीना असंभव हो जाए बिना सोचे एक क्षण जीना असंभव हो जाए विश्वास को हटा दें, आपके भीतर सोई हुई विचार की शक्ति में अद्भुत जागरण शुरू होगा जो सब विश्वासों को हटा देता है वही विवेक को उपलब्ध हो जाए मेरी दृष्टि में अब तक जो भी मनुष्य विवेक को उपलब्ध हुए हैं उन्होंने सब तरह के विश्वास को हटाकर ही विवेक को उपलब्ध किया और हम नहीं हो सकते उपलब्ध क्योंकि हम विश्वास को पकड़ते हैं विश्वास को पकड़ते हैं आलस्य के कारण भय के कारण विश्वास को पकड़ते हैं कि बिना सहारे के क्या होगा बिना सहारे के तो हम गिर जाएंगे मैं आपसे कहता हूं बिना सहारे के गिर जाना भी किसी के सहारे से खड़े रहने से बेहतर क्योंकि तब आप गिरते हैं कम से कम आप कुछ तो करते हैं गिरते हैं कुछ तो आपसे होता है गिरना ही होता है लेकिन फिर भी वो कृत्य आपका है और जब आप गिरते हैं तो उठने के लिए कुछ करेंगे ही क्योंकि कौन गिरा रहना चाहता है लेकिन जब आप सहारे के संभले रहते हैं और खड़े रहते हैं तब वो कृत्य आपका नहीं है खड़े होना आपका नहीं है किसी के सहारे पर वो झूठा है वो खड़ा होना बिल्कुल मिथ्या अपना गिरना भी सच है दूसरे के कंधे पर हाथ रख के खड़े रहना भी झूठा है इसलिए सारे सहारे छोड़ दे अगर जीवन को पाना ही है तो सारे सहारे छोड़ दें हटा दे सारे विश्वासों को और मौका दें कि आपके विचार की शक्ति सक्रिय हो जाए काम में आ जाए मौका दें एक क्या आपके भीतर विचार पैदा हो जाए कभी अगर आप तैरना सीखना चाहते हो तो बेसहारे पानी में गिर जाना काफी है जो भी इस संबंध में जानते हैं और किसी को तैरना सिखाते हैं वो एक ही काम करते हैं कि आपको धक्का देते हैं हर आदमी के भीतर अपने को बचाने की तीव्र आकांक्षा है वही तैरना बन जाती है लेकिन कोई अगर ये सोचता हो कि बिना तैरे मैं पानी में कभी ना उतरूंगा तो फिर वो समझ ले कि वो तैरना कभी सीख नहीं सकता एक दिन तो बिना तैरा बिना बिना तैरे जाने हुए पानी में उतरना ही होगा एक दिन तो अज्ञात अनजान पानी में कूदना ही होगा उससे ही तैरने की क्षमता जगेगी लेकिन हमारा मन निरंतर सहारे खोजता है सहारे खोजने वाला मन गुलामी खोज रहा है जिसका भी हम सहारा खोजते हैं उसके ही हम गुलाम हो जाए उसके ही हम गुलाम हो, हो जाते हैं जिसका भी हम सहारा खोजते हैं फिर चाहे वो गुरु हो चाहे भगवान हो चाहे अवतार हो चाहे तीर्थंकर हो चाहे कोई भी हो जिसका भी हम सहारा खोजते हैं उसके ही हम गुलाम हो जाए सब सहारा छोड़ दें सांप के भीतर वो मौजूद है जो जागेगा आपके भीतर वो शक्ति छिपी है जो उठेगी और बड़ी तीव्रता से उठेगी मन के तल पर यदि स्वतंत्र होने का आप निर्णय ले लें तो इस दुनिया में आपको आत्मा को जानने से कोई वंचित नहीं रख सकता है लेकिन वो निर्णय लेना होगा कि मैं मन के तल पर स्वतंत्र होने का निर्णय करता हूं मैं निर्णय करता हूं कि मैं अपने विचार के तल पर किसी की गुलामी को स्वीकार नहीं करूंगा मैं निर्णय करता हूं कि मैं किसी का अन्यायी नहीं बनूंगा कोई शास्त्र और कोई सिद्धांत मेरे मन पर बोझ नहीं बन सकेंगे मैं केवल उसी सत्य को सत्य जानूंगा जिसे मैं पालूंगा अन्यथा मैं जानूंगा कि वो और किसी के लिए सत्य हो मेरे लिए सत्य नहीं है। इतना साहस न हो तो जीवन को नहीं पाया जा सकता साहस न हो तो मन स्वतंत्र नहीं हो और यह भी आपसे निवेदन कर दूं बहुत दिन की गुलामियां प्रीतिकतर हो जाती हैं बहुत दिन की जंजीरें सुखद लगने लगती हैं उनको तोड़ने में घबराहट होती है छोड़ने में डर होता है गुलामी के मिटने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो गुलाम खुद गुलामी को प्रेम करने लगता है और कोई किसी दूसरे को स्वतंत्र थोड़ी कर सकता है गुलाम खुद गुलामी को प्रेम करने लगता है यहां तक कि वो अपनी गुलामी को बचाने के लिए जान दे सकता है गुलामों ने जाने दी ने गुलामी को बचाने के लिए सारी दुनिया में हजारों वर्ष से यह होता रहा है वेस्टीन का किला फ्रांस के क्रांतिकारियों ने तोड़ा था उस किले में वहां के कैदी बंद थे सैकड़ों वर्षों से फ्रांस का सबसे पुराना किला और सबसे जघन्य अपराधियों को वहां बंद कर देते जिनको आजन्म कारावास होता उनको बंद करते थे कोई तीस साल कोई चालीस साल कोई पचास साल से वहां बंद फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्रांतिकारियों ने सोचा कि जाए उसे तोड़ दें कितने नहीं वे कैदी मुक्त होकर प्रसन्न होंगे उन्होंने जाकर द्वार तोड़ दिए कोठियों से कैदियों को बाहर निकाला उनके हाथों में जंजीरों पैरों में जंजीरों वर्षों से थी कोई की चालीस साल से कोई की तीस साल से पचास साल से कोई 20 साल में कैद हुआ था आज उसकी अस्सी साल उम्र थी 60 साल उसने जंजीरों में बिताए उन्होंने जंजीरें तोड़ दी और उन कैदियों से कहा कि जाओ तुम प्रसन्न हो तुम मुक्त हो लेकिन वे कैदी ठगे से खड़े रह गए और उन्होंने कहा कि नहीं हम तो यहां ठीक हैं और हमें तो बाहर बहुत बुरा मालूम होगा सात साल हमने अंधेरी कोठसियों में बिताए अंधेरी कोठसियां भी हमें प्रीतिकर हो गई ये हमारे घर हो गई बाहर तो बड़ा भय मालूम होता है वहां क्या करेंगे कौन खाने को देगा कौन पीने को देगा वहां मित्र परिजन तो वहां कोई भी नहीं है लेकिन क्रांतिकारी जिद्दी थे उन्होंने जबरदस्ती उनको बाहर निकाल दिया जबरदस्ती वे एक दिन भीतर लाए गए थे जबरदस्ती एक दिन उनको बाहर भी निकाल दिया जब आए थे तब भी वे रो रहे थे कि हम भीतर नहीं जाना चाहते जब निकाले जा रहे थे तब भी वे परेशान थे कि हम बाहर नहीं जाना चाहते सांझ होते होते आधे कैदी वापस लौटा है यह इतिहास की अद्भुत घटना है और उन्होंने कहा कि क्षमा करें, हम यही ठीक है हमें बात अच्छा नहीं मालूम नहीं अच्छा मालूम होगा उन कैदियों ने कहा कि बिना जंजीरों के हाथ ऐसे लगते हैं जिसे नंगे हैं बिना जंजीरों के ऐसे लगता है जिसे वजन खो गया शरीर का उनके बिना अच्छा नहीं लगता शरीर के तल पर जंजी हैं मन के तल पर भी जंजी हैं उनके बिना भी अच्छा नहीं लगता अगर आपसे मैं कहूं कि थोड़ी देर को हिंदू होना बंद कर दे तो भीतर बड़ी बेकली शुरू हो जाएगी बड़ी बेचैनी जैन होना बंद कर दे मुसलमान होना बंद कर आदमी होना शुरू करे हिंदू, जैन मुसलमान ईसाई सब गुलामियां हैं ये होना बंद करे तो भीतर बड़ी बेचैनी होगी और लगेगा कि बिना हिन्दू हुए मैं वही कैसे सकता हूं बिना मुसलमान हुए मैं वही कैसे सकता हूँ बिना किसी संप्रदाय से बंधे हुए मेरा होना कैसे होगा मैं तो बड़ा खाली खाली हो जाऊंगा बड़ी नुस्ख में पड़ जाऊंगा भीतर जंजीरें हजारों साल की हैं वो मन को जकड़े हुए गए थोड़ा सोचे थोड़ा विचार करें थोड़ा साहस जुटाए थोड़ा संकल्प करें एक संकल्प जरूरी है धर्म की सत्य की खोज अगर वही किसी दिन पाना है जिससे पाके महावीर जिन्ह हो जाते हैं गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हो जाते हैं जीसस क्राइस्ट हो जाते हैं अगर वही किसी दिन पाना है तो स्मरण रखें। कोई भी जंजीर घातक है बाधा है नीचे ने एक बात लिखी है लिखा है कि पहला और अंतिम ईसाई सूली पर लटका और मर गया पहला और अंतिम क्राइस्ट के बाबत लिखा है कि पहला और अंतिम क्रिश्चियन सूली को मर गया बात के दुश्यों का क्या हिसाब है बात की ईसाइयों के बाबत क्या मामला है ये बात की ईसाई क्या है फिर बात की ईसाई ईसा नहीं हो सकते क्योंकि ईसा होने के लिए सब तरह से स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहिए और ये तो ईसा के ही गुलाम थे महावीर के पीछे चलने वाला जैन कभी महावीर नहीं हो सकता क्योंकि महावीर होने के लिए तो सब भांति का आत्मा चाहिए और ये तो महावीर का ही गुलाम बुद्ध के पीछे चलने वाला कोई कभी बुद्ध नहीं हो सकता असल में पीछे चलने वाला कभी भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पीछे चलने वाले ने बुनियादी उपद्रव कर लिया बुनियादी भूल कर ली कि वो किसी के पीछे गया उसी क्षण उसने अपनी आत्मा को खोना शुरू कर दिया उसने स्वतंत्रता बेच दी वो गुलामी के लिए राजी हो गया। तो आज की सुबह मैं ये निवेदन करना चाहता हूं अविचार विश्वास श्रद्धा आस्थाएं बिलीफ मनुष्य को उसके मन को स्वतंत्र नहीं होने देती परतंत्र बनाए रखती है और परतंत्र जो मन है वो शरीर को ही जान सकता है उसके कुछ भी नहीं जान सकता यदि मन स्वतंत्र हो जाए तो वो उसको जान सकता है जो हमारे भीतर परम स्वतंत्रता का जो मूल स्रोत है जिसे हम आत्मा कहें परमात्मा कहें कुछ और कहें स्वतंत्र मन ही स्वतंत्रता को जानने में समर्थ हो सकता है स्वतंत्र मन ही स्वतंत्र आत्मा की तरफ आंखें उठा सकता है परतंत्र मन परतंत्र शरीर की तरफ ही देखने में समर्थ मैंने कहा शरीर अनिवार्य रूप से परतंत्र है आत्मा अनिवार्य रूप से स्वतंत्र है मन स्वतंत्र भी हो सकता है परतंत्र भी हो सकता है यह आपके हाथ में है कि मन कैसा हो स्वतंत्र हो या स्वतंत्र हो अगर मन को ही रखना है तो आप शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं जान सकेंगे और शरीर की मृत्यु होगी मृत्यु के ऊपर आप कुछ भी नहीं जान सकेंगे लेकिन यदि मन स्वतंत्र हो सके तो आत्मा जानी जा सकती है और आत्मा अमृत है उसका ना कोई जन्म है न कोई मृत्यु है लेकिन ये मेरे कहने से नहीं हो सकता ये मैं कहूं कि आत्मा का ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है आप दौराएं तो खतरा हो गया है इसमें कोई अर्थ ना रहा ये तो विश्वास हो गया मैं तो आपसे कहता हूं मानना ही मत आत्मा है अभी ये भी मत मानना अभी तो इतना ही जानना जरूरी है कि मेरा मन परतंत्र है और इस आकांक्षा से स्वयं को भरना जरूरी है कि मैं इसे स्वतंत्र करूंगा जिस दिन मन स्वतंत्र होगा उसी दिन भीतर की आत्मा की झलक आनी शुरू हो जाएगी जिस दिन मन पूरा स्वतंत्र होगा उस दिन आत्मा में प्रतिष्ठा हो जाती है वही जीवन है वही अमृत है वही है सारा मूल केंद्र सारे जगत का सारी सत्ता का सारे अस्तित्व का वही है छिपा अर्थ लेकिन उस सत्य को वे ही जान सकते हैं जो स्वतंत्र होने को तैयार है जीवन सत्य को जानने के लिए स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना अनिवार्य है उसकी तैयारी है तो जीवन सत्य को जाना जा सकता नहीं तैयारी है तो मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी जानने का कोई उपाय नहीं ये मैंने अभिचार के संबंध में विश्वास के संबंध में कुछ बातें कही कल कैसे ये मेरा चित्त यह हमारा चित्र कैसे स्वतंत्र हो सकता है उस दिशा में बात करूंगा कल विचार के संबंध में बात करूंगा और परसों निर्विचार के संबंध में क्योंकि विचार एक सीढ़ी है उस पर रुकने नहीं जाना है उसके पार हो जाना है जैसे किसी छत पर हम चलते हैं तो सीढ़ी पर जाते हैं लेकिन अगर हम सीढ़ी पर रुक जाएं तो फिर हम छत पर नहीं पहुंचते सीढ़ी पर जाते भी हैं और सीढ़ी को छोड़ भी देते हैं आत्मा तक पहुंचने के लिए अविचार से विचार पर जाना होगा और विचार को छोड़ देना होगा निर्विचार को प्राप्त करना होगा परसों सुबह में निर्विचार के बाबत बात करूंगा इस, इस संबंध में जो भी प्रश्न हो और खूब प्रश्न होने चाहिए क्योंकि मैं कहता हूं संदेह करें मेरी बात पर अगर संदेह ना करें तो फिर प्रश्न ही उठेंगे संदेह करें तो प्रश्न उठेंगे खूब संदेह करें जितना संदेह कर सकते हैं अंतिम रूप से संदेह करें जितना संदेह करेंगे उतना आपके भीतर विचार का जागरण होगा मैंने जो कहा है उसे मानना न उसे स्वीकार न करेंगे उस पर संदेह करें मैंने जो कहा उस पर संदेह करें और प्रश्न उठाएं, सोचें और विचार करें मैं यहाँ कोई आपको उपदेश देने को नहीं उपदेश से ज्यादा खतरनाक और कोई बात नहीं हो सकती मैं यहां कोई उपदेश देने को नहीं हूं मैं कोई शिक्षक नहीं हूं मैं कोई टीचर नहीं हूं मैं तो आपके भीतर कुछ जगाने को हूं इसलिए आपको कुछ धक्के दे सकता हूं उपदेश नहीं कुछ शाख्स दे सकता हूं उपदेश में, धक्के फिर शायद आपकी नींद टूटे और कोई जगे, है शायद आपके भीतर कुछ परेशान हो कुछ बेचने हो कुछ जगह सुबह सुबह में उठ के बैठा एक मित्र ने आके कहा कि मैं रात सोचता रहा मृत्यु के बाबत तो फिर तो रात भर सो ही नहीं सका और मैं इतना बेचैन और परेशान हो गया कि मुझे लगा कि ये तो बात ठीक है अगर मृत्यु है तो मैं जो भी कर रहा हूं वो व्यर्थ तो फिर क्या मैं निष्क्रिय हो जाऊं क्या मैं सब करना छोड़ दू मैं खुश हुआ तो उनकी रात की नींद विलीन हो गई आपकी पूरी जिंदगी से नींद चली जाए परमात्मा तो के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। आप में इतनी चिंता आ जाए आप में इतना संदेह आ जाए आप में इतना विचार जग जाए कि आप सो ना पाए तो आपके जीवन में कुछ हो सकता है लेकिन आपसे इतने निश्चिंत सो रहे हैं कि बहुत करने की बहुत संभावना कम है कि कुछ हो सकता इस छोटी सी कहानी में सोने की चर्चा पूरी करूंगा खण एक गांव में गए थे एक गांव में बोलते थे संध्या को बोलते थे जब बोलते थे तो सामने एक आदमी सोया हुआ था शायद आसो जी उसका नाम था तो उन्होंने बीच में उससे पूछा आंसू जी क्या सोते हो उसने जल्दी से आंख खोली उसने कहा कि नहीं नहीं कहां सोता हूं कोई सोने वाला आदमी ये मानने को कभी राज नहीं होता कि वो सोता है सो यद्यपि वो सोता था लेकिन उसने जल्दी से आंख खोली उसने कहा नहीं मैं नहीं सोता हूं फिर थोड़ी बात चली लेकिन सोने वाला कितनी देर जागे तो फिर सो गया तो भी कर फिर कहा आसू जीत सोते हो उसने कि नहीं फिर उसने आंख खोल ली अब की बार उसने नहीं और जोर से कहा क्योंकि तो अगर वो धीमे रहेगा तो संदेह की बात सुदेव कि दफ़ा और जोर से उसने कहा बिल्कुल नहीं सोता हूँ अब क्या बार बार सोनिका कहते हुआ और गाँव के लोग भी सुनते थे और अगर ये पता चले कि आसू जीत सोता है तो बदनामी हो लेकिन इससे क्या होता था थोड़ी देर फिर बात चली फिर नींद आ उसे करण ने जो पूछा बहुत अच्छा पूछा भिकर ने पूछा आसू जी जीते हो उसने कहा कि नहीं क्योंकि नींद में उसने सुना <laughs> कि शायद वो फिर पूछते हैं कि आसू जी सोते हो उसने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं भीखर ने कहा अब तुमने ठीक उत्तर दिया जो आदमी सोता है वो जीता भी नहीं वो चाहे कितना ही कहे कि नहीं नहीं उसको नहीं का कोई मुझे नहीं और फिर किसी से कहने का कोई सवाल नहीं है तो अपने भीतर देखने और विचारने का सवाल है कि क्या मैं जिंदगी में सो रहा हूं क्या मैं सूर्य चला जा रहा हूं न कोई प्रश्न पैदा हो रहे हैं न कोई चिंता पैदा हो रही है न जीवन के संबंध में कोई बेचैनी पैदा हो रही है न कोई असंतोष पैदा हो रहा है न कोई अशांति पैदा हो रही है लोगों ने आपसे कहा होगा कि धार्मिक आदमी शांत होता है संतुष्ट होता है मैं आपसे नहीं कहता धार्मिक आदमी बहुत असंतुष्ट होता है बहुत अशांत होता है यह जीवन उसे एकदम असंतुष्ट कर देता है यह जीवन में उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती ये सारा जीवन उसे व्यर्थ मालूम होता है उसके भीतर गहरी पीड़ा पैदा होती है गहरा संताप एंग पैदा होता है उसके सारे प्राण कपड़े लगते हैं उसके सारे प्राण चिंता से भर जाते हैं उसी चिंता से उसी चिंतन से उसी विचार से उसके भीतर शुरुआत होती है किसी नई दिशा की वो किसी नई खोज में जाता है धन है वे जो असंतुष्ट हैं जो संतुष्ट हैं वो तो करीब करीब मर ही चुके हैं उनके भीतर कुछ होने की गुंजाइश नहीं रही तो मैं आपको कोई उपदेश नहीं देना चाहता असंतोष देना चाहता हूं और आप में से बहुत से लोग इस ख्याल में आए होंगे कि यहां शांति उपलब्ध करनी है मैं आपको अशांति देना चाहता हूँ क्योंकि जो ठीक से अशांत नहीं होता वो कभी शांति को पा ही नहीं सकेगा और जो ठीक से असंतुष्ट नहीं हो सकता संतोष उसके बाद में नहीं है परमात्मा करे आप असंतुष्ट हो जाए आपकी नींद टूट जाए आपको सब व्यर्थ मालूम होने लगे आप जो कर रहे हैं वो आपको ठीक न दिखे आप जहां चल रहे वो रास्ता रास्ता न मालूम पड़े आपके जो मित्र हैं वो मित्र न मालूम पड़ें आपके जो संगी साथी हैं वो संगी साथी न मालूम पड़े आपके जीवन में जो सहारे हैं वो सब टूट जाए आप बिल्कुल बेसहारा असुरक्षित खड़े हो जाएं तो आपके पितर विचार का जन्म हो सकता है इस संबंध में और जो प्रश्न होंगे वो हमारा विचार करेंगे क्या अभी सुबह सुबह